देवी भागवत आठवां स्कंध सृष्टि के आरंभ में स्वयंभु मनु के द्वारा देवी की स्तुति भगवान नारायण कहते हैं परम बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र स्वयंभू मनु को इस प्रकार के वर देकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई तदनंतर ब्रह्मा जी के पुत्र महान प्रतापी राजा स्वयंभू मनु उत्तम वर पाकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले पिताजी आप मुझे कोई एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर मैं प्रचुर प्रजा की सृष्टि कर सकूँ मैं यज्ञों द्वारा देवेश्वरी की उपासना करूँगा अतः शीघ्र आज्ञा देने की कृपा कीजिए ब्रह्मा जी प्रजापतियों के भी स्वामी एवं परम शक्तिशाली पुरुष हैं अपने पुत्र स्वयंभू मनु की बात सुनकर उन्होंने बहुत देर तक विचार किया सोचा यह कार्य कैसे संपन्न हो मैं चिरकाल तक इस जगत की सृष्टि करता रहा परंतु पृथ्वी ठहर नहीं सकी इसे जल डुबाता रहता है अतः ऐसी स्थिति में मेरा यह चिंतित कार्य तभी सरलता पूर्वक संपन्न हो सकता है जब वे आदि पुरुष भगवान मेरे सहायक बन जाएं जिनके आदेश से मैं इस प्रयत्न में लगा हूँ नारायण कहते हैं परम तपस्वी नारद पद्मयोनि ब्रह्मा के मन में इस प्रकार की विचारधारा लहरा रही थी मनु आदि तथा मरीची प्रवृति सभी देवता चारों ओर विराजमान थे निष्पाप नारद इतने में ब्रह्मा की नासिका के अग्रभाग से एक छोटा सा शिशु सहसा प्रकट हो गया उसका प्रमाण केवल एक अंगुली था नारद ब्रह्मा के सामने ही वह तुरंत विशाल हो गया उसकी आकृति एक हाथी जैसी हो गई नारद उस समय मरीचि प्रभृति सभी प्रमुख देवता प्रधान ब्राह्मण तथा सनकाद ऋषियों के साथ बैठे पद्मी ब्रह्मा ने वाराह के उस आश्चर्यजनक रूप को देखकर मन ही मन विचार किया अहो सूवर के व्यास से यह कौन दिव्य प्राणी मेरी नासिका से बाहर निकलकर सामने विराजमान हो गया यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है अभी अभी यह अंगूठे के पोर्वे के बराबर था।, था मात्र में ही इसकी आकृति इतनी विशाल हो गई मानो पर्वत हो अवश्य ही भगवान श्रीहरि अथवा यज्ञ पुरुष ही इस रूप में प्रकट हो गए हैं इस प्रकार परम प्रभु ब्रह्मा जी तर्क वितर्क कर रहे थे ठीक उसी समय पर्वत की तुलना करने वाले वाराह रूपधारी भगवान श्रीहरि गरज उठे उन्होंने अपने गर्जन मात्र से ब्रह्मा के तथा समस्त प्रधान ब्राह्मणों के हृदय में आनंद उत्पन्न कर दिया दिशाएं उस तमुल शब्द से व्याप्त हो गई भगवान वाराह की ध्वनि घुरघुराहट के साथ होती थी जब जब तप और सत्यलोक के निवासी श्रेष्ठ देवताओं ने उस शब्द को सुना तब उन्होंने रिक शाम और यजुर्वेद में कथित उत्तम वैदिक स्तोत्रों द्वारा उन आदि पुरुष भगवान वाराह की स्तुति की उनका स्तमन सुनकर सर्वसमर्थ श्री वाराह अपनी कृपा के दृष्टि से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए जब वे जल के भीतर घुसने लगे तब उनकी भयंकर सटा के से समुद्र के हृदय में खलबली मच गई उसने इस प्रकार प्रार्थना की: का दुख दूर करने वाले मेरी रक्षा कीजिए। सर्वव्यापी भगवान श्री हरि ही के रूप में प्रकट हुए थे समुद्र की प्रार्थना सुनकर जल जीवों को इधर उधर हटाते हुए वे अगाध जल में चले गए पृथ्वी को खोजते हुए उन्होंने चारों ओर चक्कर लगाया धीरे धीरे वे सब और सुंग सुंग कर पृथ्वी को खोद रहे थे तदनंतर पृथ्वी का पता चल गया उस समय संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाली वह वा पृथ्वी जल के भीतर छिपी थी वराह रूपधारी देवाधिदेव भगवान श्रीहरि ने उसे अपनी दाढ़ में उखाड़ा और दांत के अग्रभाग पर रख लिया उस अवसर पर उन यज्ञेश एवं यज्ञ पुरुष भगवान वाराह की ऐसी शोभा हो रही थी कोई दिग्गज कमलनी को, को दांत पर लिए हुए हो देवेश्वर श्रीहरि पृथ्वी को थूथुन पर लिए हुए विराजमान थे मनु सहित देवाधिदेव ब्रह्मा उनकी झांकी पाकर स्तुति करने लगे